सुखदेव जी महाराज की भागवत कथा को महाराज का ऋषि सुना रहे हाँ हैं इसी के प्रया हम सबने परिवार को हम सूर्यास की कथा में और हमने जाने के नहीं बिश्ल ने वारा अवतार धारण पर सूर्यास को मारा अब हमारे सामने ये पद पर चले है कि गुरुकुल हमारे पूर्वजा के बचपन को सहन गुरुकुल कोई इतिहास की कथाई नहीं है महत्व के जीवन पर जीवन के धोने वाले विज्ञान के अवरुक है योजनाओं के द्वारा उदाहरणों के द्वारा बार की भरी मानसिकता से ठोकर उसे पवित्र अमर करने की बात है सोरा और आख कहते हैं आख को तो सहरा रंग पड़ गया जिसकी आँख में वो कबीर कैसी बच्चे नहीं वो भूख कपट भी तो काटा है शांत जगत पर भक्ति के दौरान साथ मिलने वाले समय की तरह अंधे लोग भगवान महाभारण अवसार धारण करके इसीलिए मारा इसको परो सके नहीं सीधे बाहर करके ही मारा जाता बहुत सी वृत्तियां है। हैं जिन्हें हम परोक्ष से, से मार सकते हैं सीधा सुन सकता है सीधे सी उदाहरण को तो ही मारा जा सकता है एक छोटी सी उदाहरण प्रथा चलेते हैं उसको और अधिक स्पष्ट और सुदी दोनों बुरा धाइए एक इंद्र के वरदान से हुए हैं सूर्य के वरदान से हुए हैं तो वह सूर्य कितने ये, सूर तो ये सुग्रहण है और बाबू इंद्र के वरदान से हुए हैं तो वो उनका नामी है, है देवताओं दे तो ने वरदान वरदान दिया वो का दूसरे था सुग्र जब भगवान श्रीराम लड़ उन्होंने बाली का साथ किया कि जबकि शरीर कमजोर है भागा हुआ है, है उसकी पत्नी को भी छीन दिया गया है और तब भी भगवान श्री राम किसका साथ करते हैं हम हाँ, कथा विस्तार में जाकर के परोक्ष की कथा यही किस किस भाव को हम मार सकते हैं और प्रत्यक्षता किसको तोड़ना होता है ये इस कथा में हम दे रहे वरदान है इससे जो भी निगर आएगा बालू बालू उसका भी आधा बल लेगा ले बालू उसका भी आधा बल ले लेगा ले ले तो जाहिर है कि आधा बल बालू ले लेगा उसके सामने जो भी आएगा उसे हारना और भरना ही पड़ेगा ये वरदान नहीं, नहीं तो है यह तो ढाल है ना बालू उसका भी आधा बल ले लेगा ये वरदान है वाली और सुग्री और सुग्री के ऐसा कोई वरदान है जब जब वो बाली उस पर लड़कारता है तो गुरु को तो हार के भागना पड़ता है और जरा वर्ष गुरु ऋषि पर्वत पर जाकर रहता है क्योंकि बाली को शराब से लगा हुआ है यदि बाली ऋषिमोक पर्वत पर आएगा तो बाली स्वयं भाष्म हो जाएगा ये डर के हमारी बाली ऋषिमोक पर्वत पर जाता नहीं है साधक ऋषियों के इस पर्वत पर नहीं जाता है और सुगरी नहीं छिपकर अपना पाओ भाग्य से बताता है तो भगवान राम आए उन्होंने बाली से कहा कि तुम जाकर के सुगरी को ललकारो और युप्त करो और मैं उसको पेड़ों की ओर से मारूंगा क्योंकि बाली को वरदान मिला है कि जो सामने जाएगा उसका भी आधा बन तो बालू के तो सामने से कोई नहीं मार सकता हम ऐसे भी कोई नहीं मार सकता अभी क्या जब युद्ध हुआ तो भगवान अंतर ही नहीं पाए कि इनमें बालू कौन है सुगु कौन है जिन्होंने थे हम भी अंतर नहीं कर सकते तो बालू बड़ी मुश्किल से बालों से जान बचाता है खड़े और तो मालाओं से गले में डाल दी पहचान रहेगी मैं तुम्हें धोखे से तुम्हें मार जाता कि जहां ईश्वर को भी भ्रम हो जाता है बालियों और सुग्रीव में पहचान हो पाती है तो उसकी गमेहर माया जान देती है दोनों एक बाली है एक सुग्रीब है एक इंद्र के वरदान से हम सबको मरता है और दूसरा सूर्य के वरदान से हम सबको मिलता है पूरी ऐतिहासिक कथाएं नहीं है क्योंकि इस्लाम में भी इतिहास है तो आप लोग भी आपके सारे संप्रदाय भी इतिहासों में भाग गए हम तो आपको आप ही की कथा सुना है ये सनातन धर्म है यहां घटगटवासी राम की कहानी है घटघटवासी कृषि की कहानी है तो घटघट की कहानी क्यों नहीं है इतनी सी बात हमारा सारा पढ़ा लिखा समाज समझ नहीं पाता तो और फूल माला पहन के गए तो भगवान ने बाढ़ मारा और वह सुल पड़ा जब उसने सब को न्ठा कर लिया और गदा से उसको मारने जा रहा था तो वे बुद्ध की मर्यादा की विक्री था तो भगवान ने बाढ़ मार करके उसे नहीं धड़क नहीं करती जब बाली गिरा आरती पर उसने कहा जिसने छिपके मुझे मारा है मेरे सामने आए भगवान आपको पुरुष होता न छिपकर भी पर कथानक अला जाएगा लेकिन जो गुरुकुल का कथान है तो श्री राम ने उत्तर दिया तो छिपकर बार किया क्योंकि पूरे के हमेशा छिपके दूसरों को पराजित किया है कि वर की आर की ओप से, से तो दूसरों को हरा हराता रहा है तो तेरी जैसे कायर को खेप नहीं मारा जा सकता यही मर्यादा कि कभी ये नहीं था हम नहीं तो सब तो तो था। तो देवे भी चाहते हैं सिद्धियां नहीं जाए तुम सबको डरा लें तुम बोलो कायर ही दो तुम डालोगे भेड़े ही तो चाहती तो है तुम चमत्कारी कहती है बालू बनने के लिए तुझे धरती का हर आदमी वही तुझे देख पाएगा जो तुझे ओट से मारेगा तो मैंने तुझे ओट से मारा देखो सुखरी किसका बेटा है सूर्य का पुत्र है सूर्य कहते हैं आत्मा को सूर्य माने हाँ प्रसन्न कर रहे हो बर्फा हो गया आपकी जंग आत्मा का बेटा सुग्रीव है माने दिव्य आलौक ग्रुप माने गर्गन गुरु बोलते तो गर्गन का संदर्भ सौंदर्य कहा मुझे जो नम्रता में या कि फूलों की माला में आप कहा नम्रता आत्मा का भाव है यह सुगृद है हमने मेरा और इंद्र अर्थात मल का बेटा बाली है बल का दंड मिथ्याभिमान हर चीज पर दंड करना हाँ चार पर ऊँथे पढ़ लिए कुछ श्लोक रख लिए कुछ पागल हो जाना इस दंध का नाम क्या है बाली है बोली समझ नहीं आता दोनों दुर्ग जैसे हैं ईश्वर भी भेद नहीं कर सकता और बहुत बार हमारी विनम्रता कार्य होती है होता बाली है दिखता सुग्रीव है जीवन में जाने कि बड़े भक्त बने हैं रूप कुछ और दिख सी है और प्रगट होता बाली है ईश्वर भी दिखता नहीं जान पाते राम भी नहीं जान पाते और हमारे भीतर भी ये बहुत रहते हैं हम भी नहीं जान पाते समझती है हम तो बहुत अच्छे भी गिर है कपट संसार भी गिर है हम बड़े समझदार गुरु पुणा के बचपन के धोते ये अमृत ग्रह संत और मानसी जन और आज पूरी ऐतिहासिकता का आजम करता नहीं कहा गया इस धर्म का था। ये। और भूल गया कि हम घटघटवासी राम के उपासक हैं हम इतिहास के नहीं हम तो नृत्य शाश्वत सत्य के उपासक हैं जो अजर अमर अविनाशी है कथान तो रूपक है तो मुझको महा जीवन कराने के लिए तो कहा बहुत हो से कोई नहीं मार सकता तो भी अपने दंग को नहीं पीछ सकता यह सदैव कभी भी यह मार्का को चाहता रहेगा और तू भक्ति तो बहुत दूर है तो दुर्म मनुष्य तो को यही भी दोबारा नहीं चाह पाएगा क्योंकि स्वामी भक्ति को दोबारा मनुष्य जन्म देने मिलेगा सुधीर सुगरी और बालू को पहचानना होगा अपने जीवन में यदि तुम स्व ग्रीर कोई पराजित कर सकता है वो कुतर्कों पर उतर जाएगा और तुम्हारा नया गंभीर भी कुतर्कों पर उतर जाएगा फलाना सा तो ये कहते सर स्वामी जी ये क्यों कहते हैं तुम तुम्हारा बाल उन पर चढ़ बैठा है और बुद्धि देवी को तुम्हारे खा गया है कि इतने एक जैसे हैं कि पहचान में नहीं आते दोनों जैसे और बहुत बार मैं सेवाएं बाजी के लिए करता हूं कि मेरा दम्भ मेरी ऊँगो बैंस मैं दाए कर रहा मैं फलाना कराऊ हाँ अपने कपड़ के अपने दिखावे के लिए मैं पूजा पाठ और भक्ति के स्वांग करता हूँ क्योंकि उस भक्ति में मेरा रस होता है ईश्वर तो मेरे भोड में मेरे बसा होता सत जगत को श्रीहरी के मन होकर ऋषि में भी प्रभु तो तो कोई साक्षण जाने वाला हो और जब क्षण रेता तो झटक की नहीं होगी ये क्षण भी अलग बता और अगर कोई ईमानदार जिंदगी है तो ईश्वर में बस के जीना ही ईमानदारी है और अगर कोई पाप जिंदगी है ईश्वर का भ्रमण ला के असत्य जीवन देने से बड़ा कोई पाप नहीं है यह धरती का सबसे जघन्य अपराध है जिसे तुग्रह अपना डरता बढ़ने बैठा है बालों को परोक्ष से ही मारा जाता है इसे गुणव्रता के द्वारा ही मैं अपने दम्ब को जी सकता हूं और बाली से बचने के लिए सुगुरु कहां छपता है ऋष लोग पर। कहते हैं साधना तो और मुख्य कहते हैं मान मान साधना में जा इंट्रोस्पेक्शन कर अपने को नाग अपने को हो कुछ अपने से ये दंड लू बालू आया क्यों है और तू भी दंड भी बाहर स्वाम रहा है सज रहा है मुझे उसे झूठे से नहीं बताना चाहता है अरे बालू के भक्त तुझे तुम इस मारना चाहिए तेरा साधन करना चाहेगा तो बालू को परोक्ष से ही मारा जाएगा जब जब तुम्हारे घर पर दंड मिले चुपचाप में निर्माण साधना में बैठ जाओ और पूछो आज धिकार क्यों खो रहा है ये दंड तो कहां से आ रहा है क्यों आया क्या आया और ये बालू और सुबू भ को, को, को नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते किसी बैठा देश को नहीं छोड़ते सभी को बैठे ये हर शरीर में रहते हैं और ये दोनों गुरुआ भाई हैं ये पेज है इनसे बचना आसान नहीं है इनसे बचा नहीं जा सकता है और इनको बालियों को सीधे पराजित नहीं किया जा सकता है सत्संग से विवेक से विनम्रता से मौन साधना से ऋषि पर्वत पर ही सुग्रीव बचता है और श्री हरि, अर्थात आत्मा की भक्ति की कृपा से ही हम बाली से बच सकते हैं लेकिन हृदय को मुझे सीधे मारना होता है मैं पता नहीं अपने पात्रों को सदैसों अभी तुम्हारा बचपन गिरता रहा है क्योंकि पूर्वजों के वंशज हो तो पूर्वज भी तो तुम्हें थे आज इतने बहुत हो इन कथाओं का आरूप भी केवल में का नहीं पाते कभी बचपन गिरता था तो फिर सुनहरा आज आठ आंख आज जब भी विषादा के सुनहरे रंग चढ़े जाते हैं हम सब जाते हैं धर्म के नाम पर भी कथाएं सुनिया इतिहास गाये कुछ दिखावा नाटक कराए और संगीत उन्होंने बड़ी पूजा भक्ति कर ली है वही जानते हैं कि अपने साथ एक नया विश्वास का और कराए और अनुभव और बोला है कि पुराना शासन कराए ये तिहत कराए नहीं। छोटने आप डालो ये बात दुर्लभ से मनुष्य का जन्म एक क्षण मूल्य वाले विषांधता को सीधे प्रहार करके तोड़ा जाता है संकल्प के साथ संकल्प भी यहां मेरा वरा है इसलिए संकल्प पूर्वक या किसी विषांडता को किसी ढंग को नहीं चढ़ने इस संसार में बहुत लोग होते हैं वह हर दूसरे की बुराई क्यों करते हैं कि सबका ध्यान उधर रहे, कहीं कोई मुझको तो नहीं को देख ले तो लोग बहुत बुराई करते हैं बहुत बाठक करते हैं क्यों बोलते हैं कि सबको एक ही तरफ देखने दो दे, मेरा घर का कोई करते तो ऐसे नहीं होती है कि हम दूसरों को भरना दे और हाँ, सच को भी भूख करके दिखा दें जिससे मेरी प्रकृति के निरा जाए उस मनोवृत्ति से बचो कोई भी देखने ना देखे वो तो देखता है और जब वो देखता है तो सबने देखा है मैं सोचू कि किसी ने नहीं देखा अगर वो देखता है तो वो तो सबने देखा है तो सबने देखा है अगर कोई नहीं देख पाया है तु तो तो ही नहीं देख पाया है बाकी सब नहीं देखा है मतलब तुम अपने आप को दे रहे हो तुम्हें से देखा है वो सबने बैठा है तो सबने देखा है धोखा तुम्ही खाया और किसी नहीं अपने से धोखा खाया इस हिरन्यास को मारो हृदय कश्यपू का बड़ा भाई है जब तक हृणाश नहीं मारेगा हिरण्य कश्यू की कथा का कोई अर्थ नहीं होगा इसे हिरण्य कश्यप कहते हैं ना उसका नाम हिरण्य कश्यपु है इसलिए बाद में बताया था जब हरणाश मारा गया तो उसके छोटे भाई हिरण्य कश्यू को बहुत क्रोध हुआ बहुत दुखी हुआ ने मुझे भाई को मार दिया है और उसने गंभीर कर दिया भाई वो भी प्रकट हो गए मान लो क्या वर मानते हो तो असुर था तो असुर तो असुर वाली ही बात करेगा ना शोर होता कह तो देता मुझे आपके चरणों की नहीं तो भर्ती चाहिए तो नित्य पुरुष तो नीचे भक्ति नित्य होकर के ही तो पाया जा सकती अमर से मिल जाती एक तार में क्योंकि तो अमर के चरणों से ही तो भक्ति मिले अमर लोग मानस में आता है ना कि राम के उपासक नहीं चाहते हो नहीं चाहते राम के चंद की नित्य मत चाहते हैं तो मोक्ष न रहस्य छिपा हुआ है न रहस्य है कि तो मांगने से कोई तो मोच नहीं, नहीं पा सकता उनसे लिपट जाए तो वो तो कितने तो है ही जिसमें जवाई बढ़ी हूं तो हमें मोह सोच नहीं चाहिए मानस में जो लिखा है। भूल गया कि मानस में भी यही लिखा है लेकिन वो असुर वाला उन्होंने भी तुम सिद्धियां कर लो और बुरा से प्रगट हो जाए और तुम्हें सारी तांत्रिक सिद्धियां थी अमर भी कर जाए ये सपना आप में से हम सब में से बहुतों का हो सकता है प्रगट हुए तब कहते बोले मुझे अमर कर दो तो नहीं कर सकता ये मुझे नहीं आता ये मांगने वाले को आता है मुझे नहीं आता है और जो मांगा है मांग मेरे रात में आकाश में मारो बोले कहा था उसको मुझे मानने वाला मुझे दौड़ने वाला मैं तो दौड़ता हो ना असुर हो ना राक्षस हो अस्त ना अस्त्र से मरूप ना मैं शस्त्र से मरूप करें पताज कोई तो भी पशु निर्माता करके का ध्यान करके मारा तो किसी तो पशु पक्षी के द्वारा बोले मारा जाओ बोले पताज बताओ मैं घर के भीतर नहीं मैं बाहर मारू बोले सदराज की बात तो सही है मैं सही है सिकिंदर घर मेरे कोई नहीं मार सकता स्त्री पुरुष मुझे कोई नहीं मार सकती पशु मेरे को नहीं मार सकता अस्त्र शस्त्र के द्वारा में मारा नहीं जा सकता घर के भीतर नहीं मर सकता घर के बाहर नहीं सकता धरती को नहीं सकता आकाश में नहीं सकता गैल अलग को भी नहीं मार सकता नहीं तो मिले बड़ी रात में है बहुत प्रसन्न हो गया हिन्दू मैं अपने सारे देवताओं को बंदी दे बना दे दूंगा देखा ना कितने अपनी कुत्ति से नीच पड़ा है तब उन्हें को तो बढ़ाएगा साधना और सुरा साधना और सुरा जिसके भीतर जो कुछ होता है उसी को तो बलबलाती के बाहर ले आती है बढ़ा लाती है शराबी जब शराब पीता है तो शहरी करने लगता है कलाकार नहीं लगा जैसा करता है तो अपने चित्रों में खुल जाता बढ़ाने लगता है गंदा जैसे गाली बगने लगता है पत्थर मारने लगता है इसी प्रकार साधना गंधी का दर बढ़ाते हैं शांत को यही विषय बना देती है कोई का क्रोध बढ़ जाता है कामक की कामिकता साधना बढ़ाती है इसीलिए असुर के पाप बढ़ा देती है साधना से पहले स्वभाव को जीतो साधना से पहले स्वभाव को जीतो यदि स्वभाव को तुम नहीं जीता है तो स्वभाव ने तुम को जीता है तुम असुर हो है, अच्छी चीज़ साधना ऋषि को परमेश्वर भी मिलाती है और राणा को परमेश्वर के हाथों साधना मरवाती है और हिरणी को भी विष्णु के हाथों मरना पड़ेगा और तुम नहीं हैं ये भी तुमने अपने स्वाम कर तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति के हाथों तुम्हें भी मिटना पड़ेगा इसे अच्छी तरह से तो साधना और सुबह जिसके भीतर जो होता है उसी को और अधिक बढ़ा देती है तो स्वभाव से कहो कि अपने भीतर कुछ गलत मत रखो जिससे प्रभु की भक्ति आए तो अच्छाइयों को बढ़ाओ नहीं तो क्रोध बंद विषय कामुकता और विषांतता को बढ़ाए जिसमें स्वभाव नहीं साधो उसकी साधना ही उसका सर्वनाश तभी मत भूलो पूजा से पहले अपने मन को धो अपने स्वभाव को साधो अमृत से बनो मैं कितनी भी भक्ति तुम्हें मिठा दी मन का थाल गंदा है और गंदे मेले कुचे थाल में तुमने मंदिर की आरती करी है उन्हें कमाया है कि पाप लेके जाए हम भी थाल है यह बहुत धुला झुला होना चाहिए तब भक्ति और पूजा की बात करना मंदिर में आके जैसे भूल रहते हैं वो फिर भक्ति कदम नहीं पाते हैं जैन है कश्मा एक बेटा है इसका नाम प्रहलाद है कथा आप लोगों ने सुनी है और एक तो होली ने हम लोग विस्तार से कथा करते हैं उनका तुम्हें प्रमाण श्री हरि के जाता है जब माता के गर्व में था तभी इंद्र उसको मारना चाहते थे तो देव विष्णु नारद ने उन्हें समझाया तो उन्होंने छोड़ दिया उन्हें और ऋषियों के आश्रम में मेंष्पू की पत्नी रही और वो तप करता रहा और उससे जो बालक हुआ सब सम्मत उसकी मतलब गर्व वह शिशु को मिली हाँ माता किसी पार्टी में जाएगी तो बेटा थाने पहुंचेगा पैदा होते सबको तो ले जाएगा जमानत कराने और कैसे कहते गए मैं कहता हूं मां बाप तो काफी करते हैं तो असावधानी क्यों बढ़ती स्वामी जी लड़के बुढ़ाते करते मैंने कहा इतना कायर बुढ़ाता मैंने भी तो नहीं देखा गुरु बिल्कुल फिर ग्रह के बाद तुम वहां पर औलादा को सारे बैठते देखा पर आज देख कहा पुरुष का नपुर सकते हो दोस्त होगे ये को नपुंसकता नहीं रहोगे कौन रुकता सब तुम्हारे जैसा घरों में बालक तरसते हुए जाते थे में कि चलो आज प्रणाम कर कुछ दिन रहे आएंगे बच्चों के साथ आते थे है ना और कितने वो गदगद होते थे और कितने वो बिलखते हुए फिर लौट के जाते थे नुम उन पर लदते थे और प्यार दोनों पीढ़ियों में अमृत सब बरसता था आज जब तू लद के बैठा है तो तेरे को प्यार कौन करेगा पीढ़ियों के अंतराल तो अपनी जगह है और वानापरस के बाद सन्यास और फिर ज्योतियों मेंन्यास न्यास ये कायर का पुरुष की जिंदगी मैं पूछता हूं क्या आपके पुरखे भी जीते थे आपकी जैसे क्या एक ही पीढ़ी का दोष है क्योंकि तू कभी ईश्वर का नहीं हुआ इसीलिए तो घर में घुसा बैठा है ंगी ढूंढी भक्ति करता रहा इसीलिए तो आज दीवारों का सहारा पकड़े बैठा अभी भी आत्मा के सहारे हुआ नहीं है क्या एक ही पीढ़ी का दोष है एफडी बड़ी है राम से छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि तो राम है ही नहीं और एफडी भी चलेगी तो भूखा ना मर जाऊंगा हाजी हालत है तुम्हारी क्या ये भक्ति है दूसरों को दोष मत दो अपने भीतर झाको अपनी कमजोरियां तोड़ो वक्त ज्यादा नहीं है दूसरों को दोष नहीं देते से पूछो, तूने इस जीवन को पाठ्यशाला क्यों नहीं बनाया अपने पुरखों की तरह और तू क्लास क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ा अपने पूर्वजों के जैसा तू इतना नपुंसक क्यों था कि चपरासी बन दीवारों से चिपक गया क्योंकि पाठशाला में लड़के कक्षा कक्षा पास होते आगे बढ़ते हैं अगर घंटी से और झाड़ू पोछे से और फर्नीचर से कोई जुड़ता है तो पाठशाला का चपरासी तू चपरासी था, था। चपड़ास खाने की जिंदगी तुम्हारी कहां से भक्ति मिल जाएगी तुमको भक्ति अति दुर्लभ बड़े भाग्यवान पाते हैं इसे जो उसको समर्पित हो पाए खाली माला हेरना नाच लेना मटक लेना भजन गा लेना तेज त्योहार ते कराना व्रत कर लेना ये कोई भक्ति नहीं ये तो औपचारिकताओं का निर्वाह कर रहे हैं भक्ति तो दूर के की जाती है पी जाती है जी जाती है रोम रोम में बसाई जाती है और उसी के रस में नहीं कब सुबह होती है कब साझ हो जाती है नशा जो है उसके रूप का तो फिर कभी नहीं तुम क्या जानो भक्ति होती क्या है ये जो गंगे का गुड़ है ये वो रस है जो रोम रोम हर आता है कितना रोमांच देता है हर साथ देता है तो जो पिए जो जिये सब जाने हर कोई जान भी नहीं पाता इससे और इसको पाने के लिए बाकी विषयों के रस छोड़ने होते हैं इस रास्ते पर आने के लिए उसमें क्षण क्षण सांस-सांस बसना होता है न कि तुम झूठ में बसो दम में बसो पूरी सांस जियो ऐसा नहीं होता है हा? और इसी बात को आज के रिचा भी खोल लो तो फिर कथा आगे बढ़ाए गोद हरिओम न कहा पहले पहले विचार ले लेते हैं पिछले रविवार की कहािता इशमान अद्वेशो हस्तोदे जिसकी चमक से यह जिसकी चमक से इद्दी माने चमक से चमकने से ज्योतियों से दया कृपा से है हाँ, न इत्था स्थित होता है प्रकाशित होता है इस प्रकार स्थित होता है भगा सूर्य सूरज पे रोशनी कहाँ है रोशनी तो गोविंद की है तो यश इस दिता इथा भगा शश और चंद्रमा में किरणें और ज्योतियाँ आती राह और सारे ब्रह्मांडों को आलोकित करता है जो और स्वप्नों से भरपूर कर देता है ज्योति से स्वर्णिम सपने जगाता है जो तो ग्रहों पर जो जीवन का कोलाहल और सौंदर्य ले आता है अद्वेश अभेद भाव से किसी देश आदि से रहित अभेद भाव से भेद भाव से रहित होकर जो अपने हाथों से ही संपूर्ण सचराचर को धारण करता है और पूरा निराह और तुम्हारे शरीर को भी जो आत्मा होकर निरंतर धारण कर रहा है सांस सांस क्षण क्षण जो बिना किसी भेदभाव के तू झूठ बोल तू कपट कर तू चोरी कर तू अनार काम कर तब भी वो दया कृपा करके तेरे झूठे भोजन को रथ में बदलता है अद्वेषो हस्तो तो दू तो कभी ऐसा नहीं करता फलाने ने मेरे साथ ये किया तो मैं बदला लूंगा उसने ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तू तो क्या जाने भक्ति क्या होती है तुझे क्या जाने राम क्या है कहा भेदभाव से रहे तेरे पाप कपट से रहे अपने ओप को तुझ पर नछावर करता है तेरे जूठन को रक में बदलता है तेरे तन का महल धोता है जो हदमा बनकर तुझने गिराया वो परमेश्वर है और तू तो उसका बनाया है धिककार है कि तो उसके जैसा नहीं है। क्या बात यही है और आज कह रहा है भग से आज की रिजा में आग से थी वह उदशीन तवावसा बसा मूर्धानूर्धानम रे आर्थे जिसकी यज्ञ की द्वारा ही जिसके यज्ञ में ही व्याप्त होकर जिसके यज्ञ में ही समाहित होकर जिसके यज्ञ में ही भस्म होकर ज्योति बनकर है हम सब वयम हम सब लोग उदशीन उदमाने उद्देश्य को प्राप्त होते हैं उत्थान को जाते हैं ऊपर को उठते हैं और हमारे सारे पापों का क्षमा होता है भस्म होकर हम फिर जन्म पाते हैं तवा बसा तब अवसा ऐसे आपके ये आत्मा आपके ज्योतियों में ठहर करके हम उत्पन्न होते हैं हम सृष्टि पाते हैं हम, हम, हमारा वो जन्म करता है मूर्धानम राये आरभे मूर्धानम अपनी बुद्धि में विवेक में स्वभाव में शीघ्रता से इसी सत्य को बसाकर आओ आत्मा से जुड़ जाए आत्मा में डूब जाए आत्मा में व्याप्त हो जाए अपने विषयों के हों न देश भाव के हों और भाव से उस आत्मा में मिल जाएं जिसमें से प्रकट हुए हैं हम आज तो बुढ़ापे तक आप नहीं जानते हो ये मम्मी पापा ही जानते हो लेकिन आपके पूर्वजों का बचपन जानता था कि वो किस प्रकार यज्ञ से उत्पन्न होते थे आज बुढ़ापे तक खाली बाहर ही लकड़ियां और सामग्री फूक के चले जाते हो और सारे संप्रदाय तुमको इसी ड्रामे तक ही रखते हैं और गुरुकुल का तुम्हारा बचपन यज्ञ को कितने मार्मिक ढंग से जानता था और आज तुम शायद जानना भी नहीं चाहते कैसी विचित्र विचि प्रभात चौथी भक्ति ही सच्ची भक्ति है तुम्हारी देखो हर ऋषा तीसरे ऋषि में और मैं चारों वेद पढ़ा जाऊंगा आपको यही कहूँगा यही गाँगा। वो गवाइलीस और वो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन वाले लोग वो सत्ता को पकड़ने वाले मनुष्य मात्र को बांट करके गुलाम बनाने वाली संस्कृतियों के अधीन होकर आपने क्या खोया है उनकी नकल करके सोचो विचार करो क्या कह रहा भाग भाग क्या भक्त का अर्थ होता है बता हुआ भक्त है घुला मिला हुआ हाँ भक्त से ही भक्ति बनी है है ना शब्द है ना न भाग भक्त से ही बना है दो से दो तो का भाग करो या चार से दो का भाग करो वगैरह वगैरह तो कहा भाग भाग भग माने सृष्टि उत्पत्ति परमेश्वर यज्ञ यज्ञकुंड कुंड ब्रह्म ज्वालाएं है ना और उत्पत्ति की सूत है तो कहा भाग भक्त ग्रह वालों में यज्ञ की अग्नियों में ज्योतियों में मिला करके पीस करके मिटा करके वह जिसने हम सबको वह माने हम सबको उद पहले मिटाया और फिर उत्थान दिया प्रकट किया तब आवसा जिसके कारण ही हम ये दुर्लभ मनुष्य का जन पाए हैं मूर्धानंद आज अपने बुद्धि में विवेक में मूर्धा में राय आरभे अरे शीघ्रता से तड़प से ललक से लगन से एकाग्रता से आर भे आ और अब हमारे चमकना उसी में चमक उसी में गमक उसी की ज्योति बन जा वही स्वभाव हो वही राह हो वही रंग हो और उसका लिमित बन के दिया जाए ये प्रहलाद भाव है हमारी इस कथा में हरण खशपू कहता है वही ईश्वर है और आपने कहा वो बड़ा गलत करता है हमने कहा आप सब बोलते हैं अगर वो गलत करता तो तमाम उम्र ये मेरा घर है ये मेरी बीबी है ये मेरे बच्चे हैं। तू हिरण्य पश्पू बनकर क्यों दिया था बोलो जवाब दो मुझे क्या एक हिरण्य पश्बू है आज वेद के इस आयने में मुझे देख के बताओ तो कि तुम सब हिरण्य पश्पू बन ही तो जिए हो तमाम उम्र और आज भी मैं मेरे आदेश हो मेरे उपदेश हो मेरे आदेश पे घर चले गृहस्थी चले मेरी उपेक्षा ना ये कौन सा भाव है गोविंद भाव है नारायण भाव है कि हृदय कशिपू भाव है अरे पूछ तो लो अपने अपने आप से एक एक छोटा छोटा सवाल अपने भीतर उतारो तो मैं मान लूंगा कि हाँ हिरण्य कशपू गलत था आप सब लोग जो कह रहे हो हिरण्य खशपू गलत था मैं मान लूंगा कि वो गलत था भगवान लीला किसी एक हिरण्य कशपू के लिए नहीं करते वो लीला करते हैं कि हम सब उसका अनुसरण करें और अपने अपने हिरण्य कशपू दग्ध करें मिटा दें और आप तो भजन खा करके मिठाइयां खाते चले गए होगी वीन कहना क्या सनातन धर्म की कथाएं आप सबकी कथाएं हैं ये एक्सरे मशीन है जिसमें आप अपने को इंच इंच पढ़ते हैं। भीतर का स्क्रीन बाहर तक आता है अड्डिया कहा कहां है कहा क्या क्या रखा है को हमने लीला दर्शन कहा है आज आप इसकी महत्ता को भी मिटाए बैठे हैं। पूरा इतिहास बनाए थे हम सब भी तो हिरण्य कशपू है माई वो सास बहू में पति पत्नी में पिता पुत्र ने भाई भाई में पड़ोसी पड़ोसी में सब हिरण्यू बने बैठे और कहते हैं कि हिरण्य कशबू गलत था अरे भाई गलत था और प्रहलाद सही था तो तू हिरण्य कशपू क्यों ही रहा है यू फैलनी मुझे बता दे तू प्रहलाद क्यों नहीं है हिरण्य कशपू ही क्यों जी रहा है हर आचरण में स्वभाव में और जीवन की प्रतीक्षा में प्रत्येक क्षण में प्राइम मिनिस्टर से लेके फुटपाथ के झाड़ू लगाने वाले तक हर कोई हिरण्य कशपू जी रहा है क्यों अगर वो गलत था तो आप सब क्यों जी रहे हो उसको लेकिन मैं जुना चाहोगे तो ना नहीं चाहोगे अरे तो क्या अजर अमर वक्त तुम्हारी इंतजार नहीं करेगा तुम खो जाओगे ये जन्म खो जाएगा और जन्म जन्मांतर भटक जाओगे ये वो अमृत कथाएं हैं जो तुम्हें अमर करने वाली किरण कशपू प्रहलाद से कहते हैं मुझे भगवान मान प्रहलाद कहता है मैं तो श्री हरि को ही मानूंगा जो तो कि अगर आप भगवान थे तो आपने वर कर तपस्या करके वर लेने किसके पास गए थे वो कौन था बता दो चौधरी जी हाँ आप कहते हो आप भगवान हो मैं पूछता हूं जो आपके जूठन को रखने में बदल रहा जो एक ही क्षण सांस दे रहा है जिसने मट्टी से दुर्लभ तन दिया है फिर वो कौन है आप तो हो गया भगवान मान लिया हमने हाँ मैंने बनाया है मैंने किया है ये मैं कौन है अपने तन का एक रोम कूप बनायाश्पू हिरण्य कशपू हम सब जीते हैं बड़े प्यार से जीते हैं बड़ा गर्व करते हैं तो हम सबसे बड़े हिरण्य कशपू और कहते हैं कि स्वामी जी हिरण्य कशपू बहुत नालायक था तो हम भी मुस्कुरा के रह जाते हैं अच्छा अपनी तारीफ कर रहा है क्या है? अपनी कथा गा रहा है हा? पूछो अपने आप से अगर हिरण्य कश्मू गलत है तो तुमने हर सांस हर क्षण जीवन पर्यंत हिरण्य कश्यपू बन के ही क्यों किया है बल्कि हिरण्य कशपू के भी हिरण्य कशपू बने क्यों और आज भी तुम्हारा हिरण्य कशपू है जो आहत हो जाता है कुंठित हो जाता है अपमानित हो जाता है दुख हो जाता है लज्जित होता है वह हिरण्य कशपू ही क्यों तो है क्योंकि विनम्रभाव ना तो दुखी होता है ना कुंठित होता है ना लज्जित होता है ना अपमानित होता है जो कुंठित होता है जो लज्जित होता है जो अपमानित होता है वो मेरा ईगो हिरणयित्व तो है अगर भी मेरे में नहीं था तो मैं अपमानित कैसे हुआ मैं लज्जित कैसे हुआ बोलो हाँ इसीलिए भगवान लीला अवतार धारण करते हैं है? क्योंकि हर मनुष्य में हिरण्य कशपू को हर मानव को यह ज्ञान देना है उसके गुरुकुल में जाकर के इस ज्ञान कथा में पढ़ाना है कि तू अपना हिरण्य कशपू कैसे मारे न कि उसको थप थपाता रहे हिरण्य कशपू को बड़े अच्छे और हिरण्य कशपू ने कहा भजन गाव मेरे कोई ईश्वर मानो और वो हरि नाम संकीर्तन करता है रहना नहीं मानता है तो वो उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजता है कि शायद ये इसकी बुद्धि ठीक करे इसका दिमाग आउट हो गया है गड़बड़ है हाँ बहुतों ने मेरे से भी कहा था कि चंदे मांगो चले भुटो दो अंदर क्यों मेरे ही प्रेरणा पेश है ना मैं ऐसा क्यों करूं और जब वो कह दिया है उसको तो वही रखेगा ना और आज भी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो भक्त हैं उनकी छोटी बूझों से ही आश्रम चलता है न किसी पूंजीपति से हाँ वो पूंजीपति इस आश्रम की आड़ में भले चंदे बटोर ले जाए लेकिन ये आश्रम केवल भक्त की भावना को ही जानता है और कुछ नहीं जानता है चमचागिरी हम करते हैं बस नारायण की और किसी की नहीं है बाकी चमचे कलछुल हम नहीं जानते तो कहा ये हिरण्य कशपू ही है जो नाटक करता है और हिरण्यकशपू को लगता है कि हम गलत हैं हिरण्य तो कशपू को भी लगा कि प्रहलाद गलत है तो गुरुकुल में भेज दिया अब सब लड़के दूर दूर भाग रहे हैं तो पूछते हैं प्रहलाद बालक कि भाई तुम हमसे दूर क्यों भाग रहे हो कहा आप राजा के पुत्र हैं और आपके पिता तो भगवान है अगर आपकी परछाई पर भी हमारा पाँव पड़ गया तो हमारा तो अपराध हो जाएगा तो कहानी है सारी ये झूठ है हाँ सबको एक पिता परमेश्वर घटगटवासी होकर आत्मा ही बनाता है प्रहलाद कहते हैं इसलिए सब मेरे पास आओ निर्भय होकर आओ नहीं हम दुखी हो जाए तो डरते डरते बालक सब उनके पास आते हैं और कहते हैं आओ हम तुम्हें बताएं एह, कि श्री हरि आत्मा होकर सबने में विराजते हैं और यही हम सब पालक हैं यही हम सबको बनाने वाले हैं अगर अमर अरुनाशी आत्मा के रूप में हम सब में जाते हैं यही परमात्मा है यही परमेश्वर है अब हम सब हाथों में हाथ डालकर श्री हरि नाम संकीर्तन करें और बच्चे सब मिलकर नाचने लगते हैं गाने लगते हैं रणिक तो सोचता है कि मेरे बेटे को गुरु ठीक से पढ़ा रहे होंगे वो भी सोचते चलो चले इस बीच में गुरु जी आए देखने के लिए देखा सब लड़के हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं उनकी तो हवा निकलगी मरवा देंगे मेरे को भी तो जाके जल्दी से लड़कों के हाथ पकड़े बोले तो ये क्या हो रहा है और वो हाथ पकड़े तो पता नहीं क्या हुआ गुरु भी हरे नाम संकीर्तन रहने उनके भीतर भी सोया आत्म बाप जागा और वो भी बच्चों के साथ शुरू हो गए जो हृणय कशबू आया उसने देखा वो तो आग बबूला हो गया तो बोला भेजा था इसको कि हरे नाम छुड़ा दे इसका और मैं भगवान हूं बसा दे इसको कैसे कहूँ आज हम भी तो अपने बच्चों को यही पढ़ाते हैं अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह मोटी घोस कोई हिरण्य कशपू बाप तो होगा जो औलादों को पढ़ाएगा और कोई शिक्षा मंत्री भी हिरण्य कशपू ही तो होगा जो ऐसी सड़ी हुई शिक्षा इस देश को देगा और आश्चर्य है कि बड़े साधु बनते हैं मसीही बातें करते हैं बड़ी मानवता की बातें होती हैं और दे क्या रहे हैं कोई देखना नहीं चाहता कोई जानना नहीं चाहता ईमानदारी नहीं होती उसने आके जो झटका दिया तो सब भजन बंद हो गया मतलब उसके हाथ पकड़ने से हिरण्य कस्टू से कोई संकीर्तन शुरू नहीं हुआ उल्टा सब हो गया। एक फ्यूज धारा में आया, और सारी लड़ी बंद हो <laughs> तो फ्यूज बल्ब से सत्संग करते ही क्योंकि हमारा हिरण्य कस्पूर फ्यूज बल्ब है न हम पे सत्संग का असर होता है न भक्ति का असर होता है न कथा का असर होता है थोड़ी देर के लिए गर्माहट आती है और सत्संग से बाहर निकले तो फिर वही हिरण्य हो गए हैं यह हमारी कहानी <coughs> बहुत मनाता है कई प्रकार के प्रलोभन देता है हिरण्य प्रहलाद को वो नहीं मानता फिर वो भारी दंड देता है पर्वतों से फिंकवाता है हाँ। तो भी बालक प्रहलाद का कुछ नहीं दि बनता तो की एक बहन है जिसका नाम है होलिका जो आप जलाते हैं। वो कहती है कि मुझे एक वरदानी गुछाला मिला हुआ है जिससे मैं आग में नहीं जलूंगी सूर्य कहीं दिया हुआ है तो मैं उसको ओढ़ के बैठ जाऊंगी आग के लपटो अगर यह आपको भगवान मानेगा तो मैं उसको अपने घुछाले में लपेट के ले आऊंगी नहीं तो जल जाएगा आपका बवाल कर क्योंकि इसे हिंसक पशु नहीं मार रहे हैं अस्त्र शस्त्र ये नहीं कट रहा तो ज़रूर विष्णु आपसे बदला ले रहा है इसको तो अब मारना ही है ऐसे सुधारना है या मारना तो क्या करती है तो वो आग के अलावा में होलिका के बैठ जाती है तेज़ हवा चलती है और इतनी तेज़ आंधी चलती है कि उसके भी आँखों में मट्टी लगने लगती है और वो दौशाला उड़ के प्रहलाद को ले जाता है और होली का स्मान दिल जाती है प्रहलाद र... उस अलावा के बाद भी बाहर यथावत लौटाते हैं उसकी बहन भी हिरण्य कश्मीर की मारी जाती सकती तो वो पागल हो जाता है कैसा कहाँ है कहाँ है तेरा विष्णु कहा वो तो घटगढ़ वासी है वो तो कणकण में जाता है इसी की दया और कृपा से ये सच्चराचर गलत को परित्याग कर उनमें भी स्वप्न सजाता है जीवन के कोलाहल में लौट कर आता है वही करते हैं उस उसने कहाँ है कहा इस खंभे में है सब जगह है तो खंभे पर गधा से प्रहार करता है और जैसे खम्बा फटता है तो भगवान नृय प्रकट होते हैं आधा धड़ शेर का है और आधा आदमी का है और राणा कशपूर को युद्ध में परास्त कर उसे असहाय बनाकर उठा लेते हैं और महल से बाहर लाते हैं दहलीज पर बैठ जाते हैं और कहते हैं सुन हिरणी करते अगर दिन है नाराज है सांस का चुटकुटा है मैं तो घर के भीतर है और न ही बाहर है दहलीज पर है न तो और नाराज है सांस है न घर के भीतर है न बाहर है मैं नहलीज पर रखे हुए हूँ जिसको। मैं तो धरती पर है ना आकाश में है मेरी गोद में है। और तुझे मारने वाला न तो पशु है न मनुष्य है ना यक्ष है ना गंधर्व है ना किन्नर है न अस्त्र है ना शस्त्र है मैं अपने इन्हीं नाखूनों से तुझे खाड़ता और उसको बिझा देता है और इस प्रकार हिरण्य कशपू मारा जाता है और कहा इसी प्रकार तू भी हिरण्य को मार हिरण्य माने सुनहरा हिरण्य आज तो पढ़ रहे कशपू माने बिस्तर विषयों का विषांत बिस्तर ही तो हिरण कशपू है हाय ये मिल जाए हाय वो बटोर लू ये ले आऊं ये सज जाए वो मिल जाए ये विषयों के बिस्तर पर थपकियां देके सुलाता तुम्हारा विशांत मन ही तो हिरण है और सुनो इस मन को वरदान मिला हुआ है शस्त्राणी मैं नाम दहदी का इसे आग भी नहीं जला सकती इस मन को अस्त्र और शस्त्र से भी कोई मार नहीं सकता है यह न दिन में मरता है न रात में मरता है न सुबह मरता है न शाम को मरता है यह मन अजीब है यह न धरती पर मरता है और न ही आकाश में मरता है ये जन्म दर जन्म तुम्हें भटकाता है बोलो हिरण्य कशपू बैठा ना है ना सब है ना और तुम हिरण्य कशपू की भक्ति करते हो ना <laughs> और प्रहलाद गाते हो यह मन तुम्हारा हिरण्य कशपू है इसी का विषांत बिस्तर है जिस जिसमें इसने जीव को सुलाया हुआ है प्रमाने अमर हलाद माने मस्ती आत्मा की अमर मस्ती आत्मा का अमर भाव आत्मा को अर्पित होकर विभेद भाव से यही रिजा जो ऊपर वाली थी अब देश हो हस्तों और क्योंकि प्रहलाद सब में नारायण देखता है उसके पास भेदभाव नहीं है तेरे पे जात है संप्रदाय है मेरा है तेरा है अपना है पराया है लिंग भेद है मनुष्य पशु भेद है प्रहलाद अद्वेशो हस्तो है और ये आहलाद शब्द हालात से ही बना है विपत्ति जो है, है ना फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ल्ड आल्हाद यानी आल्हादित हो गए रोमांचित हो गया आनंद आ गया मौज में आ गया हलाद इसी से बना है, तो हलाद, आत्मा की नित्य अजय अमर मस्ती वो भक्ति का वो निरंतर रस क्या है ये प्रहलाद है यहाँ मेरे ही भीतर घटने वाले दो भाव दो पात्रों के रूप में, ये ज्ञान को मुझे आत्मा की मस्ती का मिला मन की इंद्रियों से मिला है इसलिए इंद्र का अर्थात मन का हिरण पश्पू का बेटा ही ये भाव भी है लेकिन ये श्रीहरि का भक्त है प्रहलाद नहीं जाता हिरण्य तो कस्पू को नहीं श्रीहरि को गरता न रात में मरता न धरती पे मरता न आकाश में मरता न अस्त्र से मरता न शस्त्र से मरता न पशु से मार पाता न मनुष्य मार पाता न यक्ष से बच पाते न गंधर्व से बच पाते न किन्नर इससे बच पाते सब इससे पराजित ये हिरण कस्पू है जो हम सबने बैठा है वही सुखदेव जी महाराज ये कथाएं क्यों सुना रहे हैं परीक्षित को भक्ति का अमृत रसी पिलाना है और हम हैं इन कथाओं को पी जाएंगे तभी तो भक्ति की अवस्था में आएंगे और सात दिन में हम सबको जाना है आठवां दिन ही नहीं होता है हाँ और हम सब इस परीक्षा के घड़ी है मनुष्य योनी इम्तहान है और हम सबको परीक्षित मेरी कहानी वक्त मुझे सुना रहा था और मुझे फुर्सत नहीं थी सुन रही हमको लगा कि हम ये आसक्त जीवन जो जी रहे हैं यही सब है मैं पूछता हूँ सब कुछ जीते जीते फिर गया था और आज के मुझे तू कौन है तो कल क्या कुत्ता दिल्ली